उसके शूज की हील बहुत ज्यादा थी इस वजह को कोशिश करने तो बाउंड्री वॉल के बाद सीधा जमीन थी ऐसे में अगर ये लड़की यहाँ से नीचे गिरती है तो फिर किसी भी हालत में जिंदा नहीं बच सकती विक्रांत अपनी आंखों के सामने किसी को सुसाइड करते नहीं देख सकता था ऐसे में जैसे ही उसने इस लड़की को इस बाउंड्री वॉल पर चढ़ते देखा वो फटाफट अपनी कार का दरवाजा खोलकर उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा हेलो मैडम रुको विक्रांत चलाते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ा अब तक वो लड़की अपनी एक टांग और आधा शरीर इस सीमेंटेड बाउंड्री वॉल पर पहुँचा चुकी थी लेकिन तभी वो विक्रांत की आवाज सुनकर रुक गयी वो विक्रांत की तरफ पलट देखने लगी अब जाकर विक्रांत ने इस लड़की का चेहरा देखा उसने काफी अजीब सा मेकअप कर रखा था चेहरे पर ग्रीन कलर की लिपस्टिक और बालों को आगे ऐसी ब्लीच करवा रखा था इसके बाद उसने अपने दाहिने कंधे पर लाल रंग का टैटू भी बनवा रखा है उस वक्त विक्रांत का मन मेन मकसद इस लड़की की जान बचाना था वो लड़की विक्रांत की तरफ देखते हुए बोल पड़ी कौन हो तुम पापा ने भेजा है क्या तुम्हें पापा कौन पापा मैं यहाँ से गुजर रहा था अरे तुम बकवास बंद करो अले वहाँ से नीचे उतरो तुम विक्रांत ने उसे समझाते हुए कहा वो इस वक्त इस लड़की के साथ किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता था बाहर बहुत तेज हवा चल रही है तुम मक्खी नहीं पकड़ पाओगी क्या मक्खी क्या बकवास कर रहे हो तुम उस लड़की ने विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा अरे तुम नीचे तो उतरो फिर बताता हूँ तुम्हें मैं क्या बकवास कर रहा हूँ विक्रांत ने फिर अपनी आइडेंटिटी बताते हुए कहा देखो मैं पुलिस ऑफिसर हूँ तुम्हें पता नहीं की तुम क्या करने जा रही हो नीचे उतरो बनना बहुत मुश्किल हो जाएगी पुलिस वो तो क्या तुम मुझे ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए अरेस्ट करने आयो लड़की ने चिल्लाते हुए कहा तुम कौन से पुलिस हो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हो क्या मैडम बकवास बंद करो और नीचे आओ यहाँ आकर बात करेंगे कहते हुए उस लड़की ने विक्रांत के आगे अपनी मिडिल फिंगर कर दिया और फिर उसने नीचे झुककर अपना सैंडल उठाया और विक्रांत के मुंह पर फेंक दिया लेकिन विक्रांत बड़ी फुर्ती दिखाते हुए तेजी से नीचे को झुक गया जिससे ये सेंडल पीछे की तरफ चला गया वो सेंडल उठा और निकल यहाँ ऐसी अस्सी हजार है तेरा खर्चा निकल जाएगा लड़की ने चिल्लाते हुए कहा और अब वो फिर से सीमेंट की अपनी तरफ खींच लिया जमीन आरोप धराशाई हो गया और उसके साथ ही वो लड़की भी लड़खड़ा कर उसके ऊपर आ गिरी इस वक्त उस लड़की ने सिर्फ टॉप पहन रखा था ऐसे में जब वो नीचे जमीन पर आई तो उसका हिप सीधे ही विक्रांत के मुँह पर पड़ गया और विक्रांत की आंखों के ठीक आगे उसका अंडरगारमेंट नजर आ रहा था। विक्रांत की जगह पर अगर कोई और आदमी होता तो निश्चित रूप से ऐसी सिचुएशन पर उसके एक्टिव हो उठते। लेकिन विक्रांत अब तक इस तरह की सिचुएशन का आदि हो चुका था ऐसे में उसे इस चीज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आह पागल हो क्या तुम लड़की ने गुस्से में चिल्ला देवेगा ओह पागल मैं नहीं तुम हो तुम विक्रांत ने उसकी बॉडी को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा लेकिन विक्रांत ने जैसे ही उसे अपने शरीर से हटाकर छोड़ा फिर वो फिर से बाउंड्री वॉल की तरफ चढ़ने के लिए दौड़ पड़ी ये देखकर विक्रांत ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसने अपनी तरफ खींच लिया जिससे वो लड़की विक्रांत के ठीक सामने मुंह करके जमीन पर ही बैठ गई बैठते ही वो जोर जोर से सांस लेने लग ऐसा लग रहा था की वो फिर से वॉमिटिंग करने वाली थी विक्रांत ने ये चीज मौका रहते ही भाप लिया था वरना वो विक्रांत के ऊपर ही उल्टी कर देती विक्रांत ने उस लड़की को पकड़कर दूसरी तरफ घुमा दिया और फिर उसकी पीठ को सहलाने लगा कुछ ही पल में उस लड़की ने जमीन पर फिर से उल्टी कर डाली विक्रांत अभी भी उसके पीठ को सहला ही रहा था कि वो लड़की जोर जोर से रोने लगी रोते वक्त वो काफी मासूम सी लग रही थी मानो कोई छोटी बच्ची किसी चॉकलेट या खिलौने के लिए रो रही हो विक्रांत को समझ आया की जरूर ये किसी न किसी बुरे दौर ऐसी गुजर रही है इसके साथ कुछ गलत हुआ है तुम ठीक तो हो विक्रांत ने उसकी आँखों में झाँकते हुए कहा तुम्हे किसी मदद की जरूरत हो तो बताओ मैं मुंबई पुलिस ऐसी हूँ तुम्हें तो अगर किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो बताओ मुझे मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलने को भी तैयार हूं पुलिस स्टेशन लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम खुद पुलिस ऑफिसर हो तो पुलिस स्टेशन क्यों झूठ ऐसी लड़की ने रोते हुए कहा अरे मैं पुलिस ऑफिसर तो हूँ ही झूठ कहा बोला तुमसे विक्रांत ने उसे समझाते हुए कहा देखो इस वक्त तुम किस सिचुएशन में हो मुझे नहीं पता और मैं तुम्हारे पर्सनल मामले में इंटरफेयर भी नहीं करूंगा लेकिन तुम अगर यहाँ से सुसाइड करने की कोशिश करोगी तो एक जिम्मेदार पुलिस हुए पूछा दोनों ओन दोनों तुम्हें नहीं चाहते चार्ली और रूबी उन दोनों ने कहा था कि वो यहाँ से जंप करेंगे और फिर मैं उनके पीछे से जंप करूँगी लेकिन अंत में वो दोनों क्या वो लोग पहले ही यहाँ से कूद चुके हैं hey, हे भगवान विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया नहीं वो दोनों नहीं कूदे लेकिन उन्होंने कहा था मुझसे झूठ बोला था हे hey, भगवान विक्रांत का शरीर पसीने ऐसी भीग चुका था मैं यहाँ ऊपर चढ़कर देखना चाहती थी की कैसा लगता है लेकिन उन दोनों ने मुझसे झूठ बोला वो लड़की अभी भी लगातार रोई जा रही थी तुम फरारी ऐसी आई हो न यहाँ तुम अपने पापा को बोलकर अपना इलाज क्यों नहीं करवाती किसी अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल में विक्रांत ने सिर पकड़ते हुए कहा क्या क्या मतलब तुम्हारा मैं बीमार क्या? मैं तुम्हें पागल लगती हूँ देखते हुए कहा लेकिन विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया वो आजकल के बच्चों की मेंटेलिटी को समझता है ये जनरेशन बिना कुछ सोचे समझे डिसीजन ले लेती है ऐसे में विक्रांत इस लड़की के साथ बात करके अपना दिमाग नहीं खपाना चाहता वो चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ चला वही विक्रांत अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल नहीं जा रहा था कि अचानक से यहाँ पर एक और घटना होगी अचानक से यहाँ ब्लैक कलर की दो एसयूवी यू भी पहुंची इसमें तक आठ दस लोग सवार थे ये गाड़ी ठीक उस लड़की की फरारी के बगल में आकर रुकी फिर तुरंत ही उसमें से सारे लोग उतरकर कर खड़े हो गए इन लोगो ने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और साथ में काले रंग का चश्मा भी पहन रखा था देखने में ये किसी बड़े आदमी के बॉडी जैसे लग रहे थे मैडम आपको सर ने घर बुलाया तुरंत एक आदमी ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा नहीं जाना मुझे घर दूर हो दूर हो मुझसे लड़की ने जवाब दिया लेकिन उन लोगों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा वो चुपचाप उस लड़की को हाथ पैर पकड़कर उसे उठा लिया और ले जाकर गाड़ी में बैठाने लगे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे नहीं जाना छोड़ दो तो मुझे हाथ पैर झटकते हुए वो लड़की लगातार उनकी जंगुल ऐसी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी विक्रांत चुपचाप उसे देख रहा था ये बॉडीगार्ड निश्चित रूप से उस लड़की के पिता द्वारा भेजे गए थे ये सोचकर ही विक्रांत कुछ भी करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था सर पुलिस पुलिस मेरी मदद कीजिए ये लोग मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं ये किडनैप कर रहे हैं मुझे प्लीज हेल्प मी प्लीज प्लीज मदद कीजिए लड़की ने विक्रांत की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा लेकिन फिर भी विक्रांत चुपचाप उसे देखता रहा उन ब्लैक सूट वाले आदमियों ने उस लड़की को उठाकर गाड़ी में भर दिया और फिर उनमें से एक आदमी विक्रांत की तरफ देख बोल पड़ा वे चूजे इस मामले ऐसी दूर रहना समझा अपने काम से काम रख ज्यादा होशियारी नहीं इतना कहकर उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और पलक झपकते गाड़ी यहाँ ऐसी गायब होगी अभी तक तो विक्रांत ने सोच रखा था कि वो कुछ नहीं करेगा लेकिन उसके इस तरह बोलने के बाद विक्रांत का मन बदल चुका था भला कोई उसे इस तरह से बोलकर कैसे जा सकता था